संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व आस्तिक के वर मांगने पर सर्प यज्ञ का बंद होना और सर्पों से बचने का उपाय उग्र सर्वाजी कहते हैं जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए केवल थोड़े से ही बच रहे इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया उन्होंने अपनी बहन जगतकारु से कहा जगतकारु से कहा बहन मेरा अंग अंग जल रहा है दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूँ दुनिया घूम रही है कलेजा फटा जा रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊँगा इस यज्ञ का यही उद्देश्य है मैंने इसी समय से के लिए तुम्हारा विवाह जरदकारीू ऋषि से किया था अब तुम हम लोगों की रक्षा करो ब्रह्मा जी के कथनानुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा वह वा बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेदवेत्ता और वृद्धों का माननीय है अब तुम उससे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी दरदकारू ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा नागराज आप मन में शांति रखिए मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ कि साफ से आप लोगों को मुक्त कर दूँगा मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है इसलिए मेरी बात झूठ ना समझो मैं अपनी शुभवाणी से राजा जनमेजय को प्रसन्न कर लूँगा और वह यज्ञ बंद कर देगा मामा जी आप मुझ पर विश्वास कीजिए इस प्रकार वाष्की नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभा सदों से यज्ञशाला भरी है द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर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 मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है सभा सदु ने कहा ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओं के लिए सम्मान्य है यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या अतः आप इस बालक को मुँह मांगी वस्तु दे सकते हैं जन्मेजय ने कहा आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए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 मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद न हो आस्तिक ने कहा मुझे सोना चांदी गौ अथवा और कोई भी वस्तु नहीं चाहिए अपने मातृकुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूं। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे यह ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए सोनक जी ने पूछा सूतनंदन उस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे किंतु आस्तिक से बात करते समय तो तक्षक अग्नि में नहीं गिरा इसका क्या कारण हुआ क्या उन्हें वैसे मंत्र ही नहीं सूझे उग्र ने कहा इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया आस्तिक ने तीन बार कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा इसी से वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्निकुंड में नहीं गिरा सौनक जी सभा सदों के बार बार कहने पर जनमेजय ने कहा अच्छा आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो यह यज्ञ समाप्त करो आस्तिक प्रसन्न हो हमारे सूत ने जो कहा था वह भी सत्य हो जनमेजय के मुँह से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे सभी को प्रसन्नता हुई राजा ने ऋत्विज और सदस्यों को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहाँ आए थे उन्हें बहुत दान दिया जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया यज्ञांत का अवृत स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया जाते समय जन्मेजय ने कहा आप मेरे अश्वमेध यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा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 असित आरतीमान और सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ कर लेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा वे मंत्र क्रमशः ये हैं जो जवत्कार उ तो जरत्कारो महायशा आस्तिक सर्प सत्र पन्नगान योभ्य रक्षत तम रम तम तम स्मर तम महाभागा नमा से जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग नागकन्या में आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए उन्होंने सर्प योग्य में तुम सर्पों की रक्षा की थी महाभाग्यवान सर्पों मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ तुम लोग मुझे मत दसो सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मे जेय्यांते आस्तिक वचनम स्मर हे महाविषर सर्प तुम चले आओ तुम्हारा कल्याण हो अब तुम जाओ जन्मेजय के यज्ञ की, की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो आस्तिक से वच श्रुआ यह सर्पो न निभर्तते सतथा भिद्यते फलम जता जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा उसका फन शीशमल शीशम के शीशम के फल के समान